समादर के योग आर्यभद्रपोषो आदरणीय मुनि जी पूजा योग मातृशक्ति आचार्यगण प्रिय विद्यार्थियों वैसे तो उपदेश मंदिरी का ही क्रम चल रहा था लेकिन चूंकि लगभग पंद्रह दिनों से मैं बाहर की यात्रा पर गया हुआ था तो इस दृष्टि से अनुभव सुनाने की एक बात मेरे सामने आई कि आप अपने अनुभव सुनाइए अनुभव सुनाना तो सरल है लेकिन अनुभव करना कठिन है क्योंकि उस अनुभूति में कुछ कड़वे भी होते हैं कुछ खट्टे भी होते हैं कुछ मीठे भी और कुछ चरपरे भी लेकिन फिर भी जीवन एक जैसा चलता रहे एक ही रंग में रंगा रहे तो आदमी एक रंग में भी रहते रहते उब जाता है इसलिए विभिन्न रंगों का जैसे ये संसार है ऐसे ही हमारे मन में विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। तो मैं अपनी यात्रा का विवरण आप लोगों के सामने संक्षेप से रखता हूँ जैसा कि मेरा उद्देश्य यह था कि यहां बच्चों की परीक्षा की तैयारी चल रही थी तो मैंने विचार किया कि यहां बारह तेरह दिन बैठे बैठे क्या करूंगा थोड़ा सा भ्रमण करके आता हूं तो इस दृष्टि से यात्रा का उद्देश्य संपर्क भी था संबंध भी बनाने की और जानने की इच्छा एक मन में थी दूसरा उद्देश्य था कि नए नए स्थानों पर जाने से नए नए व्यक्ति मिलते हैं नए नए स्थानों के दर्शन होते हैं नई नई बातें होती हैं, नए नए तरह के विचार होते हैं तो उससे भी मन में भले ही कुछ समय के लिए सही कुछ नवीनपन का अनुभव होता है कि जैसे मैं कुछ नया हूं हालांकि किसी एक जगह पर अगर अधिक दिन तक हम रहे तो फिर वो नयापन पुरानेपन में बदल जाता है लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए एक एक दिन दो दो दिन जहां भी रहा वहां ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी एक नए वातावरण में एक नई जो प्रसन्नता है लोगों का आत्मीयतापूर्ण व्यवहार है वो मेरे मन में निरंतर प्रसन्नता तो को बनाये हुए था कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि लोगों ने कहीं कोई विशेष मेरे साथ में असिस्ट व्यवहार की बात की हो या किया हो ऐसा मुझे कहीं नहीं लगा तो यहां से मैं 19 तारीख को अपनी यात्रा का आरंभ किया था और वहां मैं 20 तारीख को अपने सप्तवीर जी एक हैं ब्रह्मचारी सत्यवीर जी वो लंबे समय तक यहाँ पे रहे उनके साथ में ही मेरी यात्रा होनी थी क्योंकि पहले ही मैंने उनसे बातचीत कर ली थी कि हम दोनों साथ साथ में ही रहेंगे तो उनके साथ में रहने से बहुत अच्छा लगा और एक सहारा भी है अपने अंदर हमें महसूस हुआ कि कम से कम यात्रा में दो लोग तो जरूर होने चाहिए और विदुर भी इस बात का समर्थन करते हैं वो भी कहते हैं कि यात्रा करनी है तो कम से कम एक साथ में साथी और चाहिए इसलिए चाहे दूर की यात्रा हो और विशेष रूप तो से जो बहुत दूर की यात्राएं होती है और जगह जगह जाने की जिसमें हमें आवश्यकता पड़ती है विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से मिलना पड़ता है तरह तरह के भोजन वहां पर हमें करने पड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में एक संभावना है कि यात्री हो सकता है शरीर से रोगी भी हो जाए लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ मैं भी स्वस्थ रहा और वो भी स्वस्थ रहे इसलिए यात्रा सुचारू रूप से चलती रही कहीं कोई बाधा विशेष मेरे सामने उपस्थित नहीं हुई तो सुबह जब मैं पहुंचा तो अपने आचार्य जो करमवीर जी हैं यहां आते जाते रहते हैं और शायद अभी यहीं होंगे भी तो उनके गांव में हम पहुंचे यानी करमवीर जी और सत्यवीर जी का गांव एक ही है नांगल गांव तो उन्होंने फिर शाम को एक यज्ञ का कार्यक्रम रखा जिसमें पुरुषों की संख्या तो थोड़ी थी लेकिन माताओं की संख्या बहुत अधिक थी कुछ बच्चे भी थे तो ऐसा लगता है कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ये पूजा पाठ और ये यजु के प्रति श्रद्धा कम होती है तो वहां पर उनके बीच में मैंने अपने विचार दिए और फिर रात को वापस सत्यीर जी के आया फिर अगले दिन जो आसपास के गांव थे जिनमें सत्यवीर जी की रिश्तेदारी थी कोई मामा था कोई ताऊ था कोई कुछ था कुछ ना कुछ तो था ही अगर कुछ ना कुछ नहीं होता तो वहां जाने का कोई मतलब ही नहीं होता तो कौन कौन पूछता तो वो तो मुझे नहीं आता है कि कौन क्या था लेकिन यह है कि वहां उन्होंने आसपास के गाँव दिखाए और उन लोगों ने बहुत ही अच्छा यानी आत्मीतापूर्ण व्यवहार की अपनी शिष्टता उन्होंने दिखाई बहुत अच्छा व्यवहार किया और एक जगह मैंने भोजन भी किया और भोजन में अब जब अतिथि आता है तो सामान दाल रोटी तो होती नहीं है कुछ विशेष होता है तो सबने खुलकर के उदार हृदय से अपनी अतिथि अज्जी का परिचय दिया और इस तरह से यात्रा ये चलते चलते एक विशेष आश्रम मैंने देखा हो सकता है आप में से भी किसी ने देखा हो वो आश्रम था भायला यानी भायला एक गांव है वो पास में ही है थोड़ी ही दूर तो वहां एक योगी राजपाल जी उस आश्रम की व्यवस्था करते हैं आश्रम बहुत सुंदर है शायद इससे भी बड़ा है और प्रातःकाल वहां दूध और फल रात्रि को दूध और फल और मध्याह्न में केवल एक समय भोजन जैसा कि साधकों का भोजन होना चाहिए साधना की दृष्टि से जो साधना में हमें आगे ले जाए साधना में आलस पैदा ना करे तो इस तरह का उनका भोजन था और बड़े प्यार से उन्होंने मुझसे बात की मुझे अपने पास बिठाया जैसे कि सामान लोग वो पीछे बैठाते हैं लेकिन मैं और सत्यवीर जी उन्होंने अपने पास उठाया और बहुत अच्छे व्यवहार से उन्होंने ये मुझे बताया कि, कि हमारे अंदर भी आपके लिए एक उदारता एक स्नेह है और ये व्यवहार से पता चलता है फिर वहां पर एक बड़ी समस्या थी हालांकि उनकी कोई समस्या नहीं रही होगी पर मेरी व्यक्तिगत समस्या थी वो वो समस्या ये थी कि रात को साढ़े तीन बजे वो उठा देते हैं नहीं दो बजे तो वो ओम का उनका जो नाद है वो शुरू हो जाता है और वो नाद ऐसा होता है कि जो ना सोना जो सोना चाहे उसको भी सोने नहीं दे तो अब दो बजे वो उनका ओंकार का नाद शुरू हो गया और एक उनका आश्रम का युवक आया और कहा कि चलिए आपको योगी जी बुला रहे हैं और वो क्रियाएं करनी है कुछ क्रियाएं आपको सिखाएंगे बहुत सारे लोग वहां बैठे तो कुछ बच्चियां भी थीं छोटी छोटी थी कुछ अठारह बीस साल की भी रही होंगी दो तीन बच्चियां थी कुछ युवक थे तो मैंने मैंने कहा कि ठीक है ठीक है मैं आता हूँ आता हूँ तो अब नींद पूरी हो नहीं अब तीन बजे उठ कैसे तो उठे आदमी वैसे दिन भर का थका हारा था तो जैसे तैसे फिर मैं अपना सोगा मैंने कहा देखा जाएगा क्रिया तो दिन में फिर किसी तरह तो सीख नहीं पर यह नींद का अवसर नहीं खोना चाहिए और मैं तो सोता रात चार बजे उठा और चार बजे उठने के बाद अच्छा फिर मैंने सोचा की ठीक है चार बजे तो एक अच्छा समय है यहाँ भी मैं चार बजे उठ जाता हूँ ब्रह्मचारियों को उठाता हूँ तो इसमें कोई बाधा नहीं थी लेकिन फिर बिजली चली गई अब बिना बिजली के नया स्थान और फिर साथ साथ में फिर बिजली जाने के बाद सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया अच्छा अब बिना दैनिक चर्या किए हुए वहां हाल में जाकर के कौन सी क्रियाएं करूंगा और उनका क्या फल होगा और फल होगा तो कुफल होगा क्योंकि जब तक व्यक्ति नैतिक दिनचर्या से निवृत्त ना हो जाए तब तक कोई भी प्राणायाम कोई भी क्रिया स्वस्थ नहीं कर सकती तो फिर फिर पता लगा पानी चला गया उससे पूछा भाई पानी कितने बजे आएगा तो कहने लगे पांच बजे पानी आएगा तो पांच बजे तक और अवसर मिल गया सोहेगा तो इस तरह से तैयार होकर के हम साढ़े वहां पहुंचे अब उन्होंने क्रिया कुछ करवाई जो भी उनकी जैसी भी होती है तो वहां मुख्य रूप से योग दर्शन को पढ़ाते हैं योग दर्शन के आधार पर उनकी कुछ क्रियाएं होती हैं, उनके ध्यान वगैरह होते हैं लेकिन फिर भी मैंने देखा कि अपने वैदिक पद्धति से जो उपासना की जाती है या जिस प्रकार की विधि से हम उपासना करते हैं वो उपासना वहां नहीं थी और वो विधि भी वहां मैंने नहीं देखी तो रात भर वहा फिर रहा और सुबह कोई ही हम लोग दूध और फल ले करके आगे की यात्रा फिर हमने तय की बस द्वारा और विशेष रूप से देवबंद भी हमारी यात्रा के बीच का एक भाग था जैसा कि आप सब जानते हैं देवबंद मुसलमानों का गढ़ है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है विश्वविद्यालय है और जिधर देखो उधर उन्ही की संख्या अधिक नजर आती थी हालांकि दूसरे लोग भी रहते हैं तो देवबंद में से गुजरते हुए हम लोग सरसावा गए तो वहां महिमा समाज का एक आश्रम चलता है उनके महंत से मिले और वो महंत बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं आर्य समाज की विचारधारा से बहुत ही प्रभावित हूं और मैं चाहता हूं कि आर्य समाज की विचारधारा यहां पर फैले और यद्यपि वहां एक मंदिर बना हुआ है और उनका कोई विशेष ग्रंथ है उस ग्रंथ विशेष की पूजा करते हैं बाकी कोई धूप दिखाना दीप दिखाना या आरती उतारना ये ये सब वहां नहीं होता वहां उन्होंने लिखवा रखा है कि इस मंदिर में पूजा पाठ करना मना है तो ये क्यों लिखा गया क्योंकि वहां के जो महंत थे उन महंत के ऊपर आर्य समाज का बहुत अच्छा प्रभाव था जब वो छोटे से थे तो आर्य समाज में ही आए थे वो लेकिन किन्हीं कारणों से वो आर्य समाज से निकल गए या बाहर हो गए जैसा भी हुआ तो अभी भी वो कहते हैं कि आर्य समाज में मेरी श्रद्धा है आर्य समाज के विचारधारा मुझे अच्छी लगती है लेकिन फिर भी उनके महंतों के कुछ प्रतिबंध हैं कि उन कारण से वो खुलकर के आर्य समाज की विधियों को वहां नहीं अपना सकते मैंने कहा कि आप यज्ञ करिए यज्ञ तो बहुत अच्छी चीज है तो उस सम्प्रदाय में यज्ञ नहीं किया जाता तो उनका कहना था कि व्यक्तिगत रूप से कोई अगर यहाँ पर यज्ञ करना चाहे तो कर सकता है लेकिन सार्वजनिक रूप से हम यज्ञ का कार्यक्रम यहाँ पर नहीं चला सकते क्योंकि तुरंत विरोध होगा और बहुत भारी विरोध होगा तो आर्य समाजी विचारधारा होने के साथ भी उनको कुछ ऐसे प्रतिबंधों का पालन करना पड़ता है कि वो उनकी मजबूरी है अच्छा वहां क्या है कि जहां पर वो आश्रम बना हुआ है सामने रोड चलता है और रात में भी चलता रहता दिन में भी चलता रहता लेकिन वहां खतरा बहुत होता है यद्यपि आसपास गांव हिन्दुओं के भी हैं हिंदू भी रहते हैं गांव के गांव हिंदुओं के भी हैं लेकिन कुछ मुसलमानों के भी हैं तो वहां क्या करते हैं रात को कम से कम चार ब्रह्मचारी दो दो घंटे का चौकीदारी करते हैं पहरा देते हैं दो दो घंटे जैसे दस से बारह बारह से दो दो से चार और रोज ही देते हैं उनकी सीटियां बचती हैं और क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो रात को आ सकते हैं। रात को आ, आ सकते हैं तो हालांकि उनके संबंध लखनऊ से हैं लखनऊ के जो आईजी डीआईजी आई वगैरह बड़े पुलिस अधिकारी हैं उन सबके फोन नंबर भी हैं कि अगर अकस्मात कोई स्थिति आए तो तुरंत फोन करें और वहां तुरंत पीएसी आ जाती है अगर कोई ऐसी बात होती है पीएसी एक एक ऐसा सरकार ने दल बना रखा है कि अगर कोई कहीं इस तरह की स्थिति खड़ी होती है दंगे जैसी या झगड़े जैसी तो वहां तुरंत पीएससी आकर उसको संभाल लेती है तो वहां सात बजे ही मुख्य द्वार बंद हो जाता है बाहर नहीं घूम सकते जैसे हम यहां खुले आम अजमेर चाहे तो दस बजे ग्यारह बजे चले जाए ऐसा वहां नहीं है खतरा है पूरा तो वहां एक रात रुके और बाकी उनका जो भोजन वगैरह था अच्छा था बढ़िया था और फिर एक स्वामी आत्मानंद जी का गुरुकुल देखा जो गुरूकुल यमुनानगर का एक एक यू कह सकते है हिस्सा था तो वहां भी ब्रह्मचारियों को मैंने देखा तो मैं, हम लोग उस समय पहुंचे जब वो ब्रह्मचारी तरह तरह के व्यायाम कर रहे थे जैसे यहाँ आर्यवीर दल का, का जब कार्यक्रम होता है तो तरह तरह के व्यायाम होते हैं तो इस तरह से यात्रा का ये चक्र चलता हुआ फिर हम लोग देहरादून पहुंचे यानी देहरादून में तपोवन जहां आशीष जी रहते हैं तो आशीष जी तो वहां थे नहीं वो ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे तो हम वहां एक रात ठहरे भोजन की व्यवस्था वहां होती नहीं है अतिथियों के लिए ठहरने की व्यवस्था है भोजन की नहीं है और जितने भी वहाँ साधक साधिकाएं रहती हैं, वो अपने अपनी व्यवस्था में रहते है सबके कमरों में खाने पीने के सामान और सिलेंडर वगैरा रहता है लेकिन अतिथि के लिए वहां कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है हाँ अगर कोई जान पहचान का अतिथि हो जाए जैसे अगर आशीष जी होते तो मुझे भोजन की व्यवस्था अलग से नहीं करनी होती तो वो थे नहीं तो इसलिए मुझे वहां पर थोड़ा सा एक अलग तरह से व्यवस्था दिखी ये तो साधक आश्रम है तो वहां पर कम से कम अतिथि की भोजन की तो व्यवस्था हो तो भोजन की व्यवस्था वहां नहीं है तो हमने फिर अपना जैसा की आप सब समझते है होटल में किया और वो इस तरह से फिर वहां से देहरादून से एक गांव है धोलास जंगल में है अंदर आप लोग शायद कोई गए भी होंगे हाँ कई ब्रह्मचारी गए तो धोलास जो है वो घोर जंगल में बना हुआ है और जहां आश्रम है वहां भी आम के बाग और लीची के बाग बहुत आयत मात्रा में है तो वहां उन्होंने बहुत अच्छा आश्रम बनाया हुआ है लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि वहां से देहरादून तपोगंज से जब हम वहां धोलास की ओर जाते हैं लगभग 10 दस, दस बारह किलोमीटर होना चाहिए बीच बीच में मीट की दुकानें आती हैं, मांस की दुकानें एक ये मांस एक ये मांस मांस दुकान वो शराब ये बड़ा दुख हुआ कि इतना साफ सुथरा इलाका इतना बढ़िया रमणीय क्षेत्र है वो कि देखते ही मन को अच्छा लगता प्रसन्न हो जाता ऊंचे ऊंचे शाल के वृक्ष वहां पे लगे हुए बहुत अच्छा लगता है लेकिन वहां मांस की दुकानें जगह जगह जगह जगह शराब मांस शराब वो है तो अब है तो है अब उसको तो हम नहीं हटा सकते तो वहां आश्रम में स्वामी चित्तेश्वरानंद से मिले और उन्होंने बहुत ही अच्छा व्यवहार किया और उनका बाग वगैरह देखा उनका भोजन कई लोग आए हुए थे तो वहां एक रात रुकने के बाद फिर बाहर चित्ते जी के आश्रम से बाहर वापस हम वहां पर आ गए और फिर बानपस आश्रम ज्वालापुर में आप लोग कोई रहे तो हो तो वहां के उन्हें नियम व्यवस्था पता होगी आश्रम ज्वालापुर में मेरा लगभग चार दिन रहना हुआ और जानेंद्र जी के माध्यम से मेरी व्यवस्था की गई जाने जी ने बता दिया था कि आप आइए आपकी आप चार दिन पांच दिन जब तक रही आपकी व्यवस्था होगी भोजन की रहने की खाने की पीने की सारी व्यवस्था वहां पे थी लेकिन अगर कोई वहां पर स्थाई रूप से रहना चाहे तो पेंशनर के अतिरिक्त तो और कोई नहीं रह सकता जिनकी पेंशन आती है ना वही रह सकते डेढ़ सौ रूपया रोज तो कुटिया है डेढ़ सौ रोज कुटिया कितने होगा महीने में साढ़े चार हजार और भोजन की व्यवस्था में शायद बीस रूपये भोजन की थाली है एक समय की और उसमें भी कुछ रोटी निश्चित है अगर आप दो तीन लेते हैं तो सात रूपये पर रोटी की हिसाब शायद बढ़ जाता है ऐसे कुछ है तो वहां दूध अपना कुटिया औ, और वहां डेढ़ सौ रूपये कुटिया तो है पर यूँ नहीं मिलती कि जाकर के हम आप गए और ठीक है डेढ़ सौ रूपये एक दिन के दे दिए और आप कुटिया मिले ऐसे नहीं मिलते वो कुटिया का मूल पहले देना पड़ता है कितना होगा कुटिया का मूल और वो वहां तीन महीने तक अस्थायी रूप से रखते हैं यूं प्रवेश नहीं देते जैसे की रोजड़ में तीन महीने तक अस्थायी रखते हैं ब्रह्मचारी को उसके बाद अगर दोनों में सामजस होता है तो आगे वो रहते हैं या फिर दूसरा स्थान देख लेते हैं। तो वहां तीन महीने तक अस्थायी रूप से उनको रखा जाता है और उस कुटिया का जितना भी मूल्य है सत्तर हजार है या एक लाख है जितना भी है वो पहले जमा कराना होता है और वो जो आपने हमने जमा कराया एक लाख रुपया रूपया सत्तर हजार रूपया वो गया वो आपको वापिस नहीं मिलने वाला वो आश्रम आसर, के उसमें चला जाता है। फिर उसके अतिरिक्त जो जो है जो डेढ़ सौ रूपया रोज कुटिया है और वो दूध का खर्चा है भोजन खर्चा है वो सब हमें आपको देना ही पड़ेगा फिर स्थाई रूप से वो राशि तो जमा रहेगी लेकिन वो मिलती नहीं है बस अब आप खर्चा देते रहिए और ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए हम रहे और वहां रहते रहते मेरी मृत्यु होगी तो मेरा कोई संबंधी वहां आकर के रहे उसको फिर वही पूरा खर्चा जो है वो देना पड़ता है तो इस तरह से लेकिन वहां एक सुविधा है इतना अच्छा बना हुआ है उसकी स्थापना महात्मा नारायण स्वामी जी ने की थी जो आर्य समाज के एक अच्छे विद्वान सन्यासी थे चरित्रवान बहुत ही मतलब अभय निडर सन्यासी थे और हैदराबाद के सत्याग्रह में भी वो उन्होंने अपनी भूमिका निभाई तो महात्मा नारायण स्वामी जी ने वहां जगह खरीदी सस्ते में जगह मिल गई थी फिर महात्मा हर प्रकाश जी ने उस आश्रम का विस्तार किया हर प्रकाश जी अब तो उनकी भी मृत्यु हो गई लेकिन कुटिया बहुत अच्छी अब वहां लगभग 400 लगभग अनुमान से बता रहा हूँ 400 कुटियाएं होंगी और चार एक तो मुख्य है और तीन शाखाएं उसकी और हैं जैसे मैं वहां मुख्य स्थान में ठहरा हुआ था फिर एक रोड है रोड के पार एक दो कुट दो उनके आश्रम और हैं एक है एक रोड के इस पार है तो तीन और एक और है तो चार आश्रम उनके है और सभी लगभग बहुत अच्छी तरह से बने हुए हैं सुंदर सुंदर इतने पेड़ पौधे लगा रखे है इतनी व्यवस्था से उन्होंने बना रखे है कि वहां रहने को मन करता है बिल्कुल शांत इलाका और खूब बढ़िया अंदर पेड़ पौधे साधना करो व्यायाम करो ध्यान करो लेकिन यही है कि जेब गर्म होनी चाहिए जेब अगर ठंडी है तो वो ध्यान उपासना और नहीं चल पाई है तो आंतरिक व्यवस्था की बहुत ठीक है ये आपस में उनका जो भी है वो तो सब जगह है ये ये तो शाश्वत है ना राग बिराग और योग संसार ये तो चलता ही रहता सब लेकिन निष्पक्ष बनकर के यदि कोई व्यक्ति वहां रहे और अपना खर्चा दे तो साधना करने वाले के लिए ध्यान करने वाले के लिए स्वाध्याय करने वाले के लिए वो स्वर्ग सम स्थान है बहुत बढ़िया है तो इस तरह से वहां पर चार दिन रहे और चार दिन के बाद फिर वापस सत्यवीर जी के गांव में आ गए नांगल और फिर एक रात वहां रुके और रुकने के बाद फिर रात को मेरी ट्रेन थी तो रात को ट्रेन थी तो सुबह मैं यहां लगभग सवा दस बजे आ गया तो ये संक्षिप्त से मैंने आपके सामने अनुभव रख के वैसे बहुत सारी बातें छूट गई बहुत सारी बातें कहने की भी नहीं है अब वहां भोजन किया वहाँ प्रवचन किया ये क्या कहना जब जब यज्ञ होगा तो प्रवचन भोजन तो होता ही है दस तो आदमी जुड़ा हुआ है ठीक <laughs> है आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अब शांति पाठ दौशातिरिक्ष शां पृथ्वी शांति